नमस्कार आज 21 जनवरी 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है पिछले तीन हफ्तों से श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन आरम्भ कर चुके हैं और द्वितीय अध्याय का अध्ययन जारी है दृश्य युद्ध का है जहाँ पर कि कौरव और पांडवों की सेना एकत्रित है और दोनों पक्ष युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है जिन दो पक्षों के बीच में युद्ध हो रहा है अपन संक्षेप में उन पक्ष को जाने कि उनकी उत्पत्ति क्यों कैसी है और वो विरुद्ध दिशाओं में क्यों खड़े हैं वैसे ये बात हम में अधिकतर को तो अब ज्ञात है फिर भी गुरुवंश का एक छोटा सा इतिहास है उसे जानना या उसकी अति संक्षिप्त चर्चा करना या युक्ति संगत है कि राजा शांतनु थे जो अर्जुन से तीन पीढ़ी पहले की बात है उन्होंने गंगा से विवाह किया था जो पवित्र गंगा का वैक्तिक स्वरूप थी इसी शर्त पर विवाह था कि जो भी संतान होगी वो गंगा स्वयं अपने में समाहित कर लेगी वो संसार में नहीं रहेगी इस तरह सात संतानें जल में समाहित कर दी गई जब आठवीं संतान हुई तो राजा शांतनु ने प्रार्थना की कि इसे संसार में रहने दो कम से कम मेरी एक संतान तो रहे तो गंगा ने इस अनुनय को स्वीकार किया लेकिन बदले में स्वयं मुक्ति चाहिए कि अब मैं यहां से चले जाऊंगी भीष्म नाम की जो अंतिम संतान थी वो राजा शांतनु के पास रहे। तदंतर राजा शांतनु ने दूसरा विवाह किया जो महारानी सत्यवती थी सत्यवती की कथा अपनी अलग कथा है कि वो एक मछुआरे के यहाँ पली थी और एक ऋषि के श्राप से उसके पूरे शरीर में अत्यधिक बदबू गंध आती थी और कोई उसके पास तक फटकना नहीं चाहता इतनी बदबूदार शरीर था महर्षि पाराशर की उन्होंने तपस्या की और उनकी कृपा से वो शाप मुक्त हुई और साथ ही साथ उन्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई जो दिव्य पुत्र थे महर्षि व्यास जैसे हम महर्षि बाधरायण कहते हैं व्यास कहते हैं जो सत्यवती को उस तपस्या के फलस्वरूप पाराशर ऋषि से प्राप्त हो तदंतर सत्यवती श्राप से मुक्त होने के बाद अत्यंत तो रूपवती और उस दुर्गंध से मुक्त सुगंधि युक्त तो हो गई थी तदंतर राजा शांतनु से सत्यवती का विवाह हुआ इस विवाह से दो पुत्र हुए चित्रांगत और विचित्र दो पुत्र हुए विचित्र का विवाह हुआ दो बहनों से अंबिका और अंबालिका और चित्रांगद अवयवाई और दोनों पुत्र बिना किसी संतान के स्वर्गवासी हो गए तो विचित्र वीर है दोनों पत्नियां विधवा हुई और अब आगे वंश को चलाने के लिए उस समय ऐसी परंपरा थी कि अगर कोई भी जीवित भाई है तो उसकी कृपा से उसे संतान प्राप्त हो ताकि वो वंश चलता रहे इस वक्त जीवित भाई मात्र व्यास जी थे व्यास जी के पास अत्यधिक तप का बल था वो अपने नेत्रों के स्पर्श मात्र से पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम थे उस स्थिति में अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अम्बालिका से पांडु का जन्म हुआ ये दोनों बहनों के भाई थे लेकिन इनके वंश और पिता एक ही थे धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे इन्होंने गांधारी से विवाह किया जिनसे सौ पुत्र हुए इधर पांडु इन्होंने पहले तो भगवान कृष्ण की बुआ कुंती से विवाह किया और एक दूसरा विवाह माद्री नामक रानी से किया इनकी दो रानियाँ थीं पांडु की कुंती और माद्री। कुंती का अपना इतिहास था कि उसने बचपन में तपस्या की थी और उसे एक ऋषि ने अपनी सेवा के बदले पांच मंत्र दिए थे कि इन पांच देवताओं के तुम तो आह्वान कर सकते हो जब चाहो तो और ये तुम्हें पुत्र प्रदान करें बचपना था किशोर भय थी तो उसने कहा कि ऐसा कुछ होता थोड़ी उसने सोचा ये एक बार अपन सूर्य का आह्वान करके देखते तो उन्होंने उस वक्त बाल बुद्धि से सूर्य का आह्वान किया और उस समय उन्हें कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ लोक लाज से उन्होंने उस कर्ण को एक डब्बे में रख के नदी में प्रभावित करती जो एक सूत को प्राप्त हुआ जहां पर कर्ण का पालन पोषण हुआ अभी भी चार मंत्र उनके पास बाकी थे जो देवों से आह्वान कर सकता और उससे पुत्र प्राप्त करना संभव था एक बार राजा पांडु अपने दोनों रानियों के साथ जंगल गए वो जंगल में आखेट खेलने लगे गलती से उनका तीर एक ऋषि को लग गया और ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अगर किसी स्त्री का स्पर्श भी करोगे तो तक्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी अब ये कठिनाई थी कि अभी तो उनका कोई पुत्र हुआ ही नहीं था और अगर ऐसे में पति की मृत्यु हो जाए तो पुनः समस्या आएगी कि फिर इस राज्य का वारिस कौन बनेगा ऐसी कठिनाई के समय हताश पांडु को अपने वर्ग के बारे में कुंती ने बताया कि मैं देवों का आह्वान कर उनसे मानस पुत्र प्राप्त कर सकती तो पांडु ने कहा कि तुम प्रयोग करो उन्होंने धर्म देवता का आह्वान किया उससे युधिष्ठिर आए उन्होंने वायु का आह्वान किया उससे भीम आए इंद्र का आह्वान किया उससे अर्जुन आए इस तरह तीन पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया एक मंत्र उनके पास अभी भी बचा था वो मंत्र पांडु के कहने पर उन्होंने माद्री को दे दिया माद्री ने अश्विन कुमारों का आह्वान किया जिससे उन्हें नकुल और सहदेव जुड़वा पुत्र प्राप्त हुआ इस तरह से पांडवों के पांच पुत्र हुए युधिष्ठिर दिन में सबसे जेष्ठ था सबसे ज्येष्ठ तो कर्ण था लेकिन कर्ण के बारे में सब अज्ञात थे कर्ण के बारे में किसी को मालूम नहीं था तो ये पांच पुत्र जो हुए ये देवपुत्र थे वायु देवता के इंद्र देवता के धर्म के और उधर सौ पुत्र हुए इनका लालन पालन शिक्षा दीक्षा एक ही राजमहल में एक साथ हुई लेकिन शुरू से ही इन दोनों परिवारों में जो एक साथ रहते थे वैमनस्य स्वाभाविक था क्योंकि राज्य को आगे कौन संभालेगा बहुत बड़ा राज्य बहुत ऐश्वर्य और इसको कौन संभालेगा इस कठिनाई में दोनों पक्षों के बीच वैमनस्य बढ़ता चला गया इस वैमनस्य का मूल कारण था दुर्योधन और धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के हृदय में दुर्योधन के प्रति अत्यधिक मोह था और ये मोह ही इस कठिनाई का कारण बना अन्यथा सुखपूर्वक पूर्ण परिवार रह सकता था एक दूसरे की अगर हम वहाँ पर इज्जत करते प्रेम करते तो उस जगह पर कोई समस्या नहीं थी ना किसी के लिए धन की कमी थी ना किसी की किसी संसाधन की कमी थी और ना उनका कोई विरोधी था को उनका बाहर से कोई भय नहीं था कोई शत्रु नहीं था और उनका भारतवर्ष में एक छत्र साम्राज्य था ऐसे में पारिवारिक कला अंदर से शुरू हुई बाहर से तो कोई आया नहीं वो अंदर से शुरू हुई दुर्दिन चाहता था कि मैं राज्य करूं, वहाँ तक भी पांडु तैयार थे लेकिन वो तो उनको घर से निकालना चाहता कि किसी तरह इन्हें नष्ट कर दूं इनकी हत्या कर दूं इन सब राजनीति को हमने महाभारत में पढ़ा है या देखा है या सुना है ऐसी परिस्थिति में चूँकि ये एक ही परिवार के लोग थे अर्जुन चूँकि वो इंद्र का पुत्र था पूरी तरह से धर्म संगत था और वीरता में अद्वितीय था भीम भी वीरता में वायुपुत्र था वो मारुत तुल्य वेग से और मारुत तुल्य बल से लाभान्वित था युधिष्ठिर धर्मपुत्र थे वो किसी भी तरह से अधर्म के लिए तैयार नहीं हो सकते यहाँ पर सबसे वीर और सबसे शक्तिशाली इस परिवार में अर्जुन थे ये युद्ध का जो अवसर आया तो कि और कथा तो हम यहाँ पर अपने प्रासंगिक नहीं बहुत ज्यादा महाभारत की कथा आप सब बहुत कुछ जानते हैं, तो ये युद्ध का जब अवसर आया तो अर्जुन के हृदय में एक शोभा पैदा हुआ कि यार हम एक ही परिवार के हैं हमारे एन सिस्टर्स तो एक ही थे उन्हीं से तुम भी आए हो हम भी आए हैं तुमको मार के हमें क्या मिलेगा इनके मन में ये भावना थी कि हम सब मिलजुल के, रहे। के रहें अब मिलजुल कर हैं तो कोई संसाधनों की कमी नहीं है कोई धन दौलत ऐश्वर्य की कमी नहीं ना है न कोई विरोधी है हमारा तो बहुत आराम से रह सकते लेकिन अहंकार वो ये चाहता था कि नहीं न केवल मैं राज्य करूं वर तुम इस राज्य से घर से बाहर निकलो और यही विवाद का कारण था सत्य और धर्म पांडवों के साथ थे तदंतर कृष्ण ने कहा कि मैं तो लड़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता हूं मेरे तो इंद्रियां सुख रही है मुंह सुख रहा है क्योंकि इन लोगों को कैसे मारूं? जिनकी गोदी में खेला हूं जिन लोगों के लिए मैंने दूसरों से वैर लिया जिन लोगों की रक्षा करने के लिए मैंने अपनी शक्ति का उपयोग किया आज उन्हीं के खिलाफ अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करूं? और मेरा तो आज मतिव्रष्ट हो रही कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो सातवा श्लोक है वो जब कृष्ण को कहते हैं दूसरे अध्याय में कि हे मधुसूदन मैं तो अब आपकी शरण में हूँ मेरी तो बुद्धि ठीक से काम नहीं करती आप ही मुझे शिष्य की तरह अपना लो मैं तुम्हारा शिष्य हूं और जो उचित रहा हो वो मुझे बताइए क्योंकि मेरा तो मन बिल्कुल नहीं है न मुझ में शक्ति है लड़ाई करने की और ऐसा करके वो बैठ जाते ऐसी परिस्थिति में कृष्ण उन्हें कहते हैं कि ऐसे कठिन समय में तुमको ये दुर्बुद्धि कैसे आई ये कायरता तुमने क्यों ओढ़ ली तुम इतने वीर हो और तुम इस कायरता को लेकर जैसा कि तुम कह रहे हो कि मैं तो सन्यास ले लूं ये लोग मुझे नियत्ता मार दे तो चलेगा भीख मांग के खाना ज़्यादा बेहतर है बजाय अपने भाइयों को मारने के सामने गुरुजन खड़े हैं मेरे वड़ील लोग खड़े हैं इन्हें मारने से भिक्षावृत्ति करना अच्छा है जंगल चले जाना अच्छा है सब छोड़ देना अच्छा है इन लोगों को शासन करना लेकिन कृष्ण यहाँ पर उन्हें अपना सही राह दिखाती क्योंकि यहाँ पर जो भागने का जो प्रस्ताव अर्जुन रखते हैं वो हर तरह से अनुचित था कृष्ण की या कहें कि विश्व चैतन्य की दृष्टि में ये अनुचित निर्णय था वो कहते हैं कि इस कठिन समय में तुम अपना धर्म छोड़ रहे हो तुम्हें अपना धर्म नहीं छोड़ना है। धर्म क्या होता है धर्म का मतलब हमने पिछली बार समझा था दो तरह के धर्म होते हैं एक सांसारिक धर्म और एक हमारा सर्वोच्च परम धर्म जिसको परमार्थ बोलते हैं दो धर्म होते हैं और दोनों धर्मों में सामंजस्य जरूरी है हमारे सांसारिक धर्म होते है हमारी ड्यूटी धर्म का मतलब होता है ड्यूटी यानी जो हमारी ड्यूटी है जो हमारे कर्तव्य हैं वही हमारे धर्म हैं उनको हमें किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए नैसर्गिक ड्यूटी होती है हमारी हमारे माता पिता की सेवा करें जिस समाज से हमने ये प्रतिष्ठा धन स्थिति सुरक्षा सब पाई है उस समाज को उसके बदले में उचित ध्यान रखें या उसका उचित कल्याण करें यानी सामाजिक कार्य करें यह हमारी सामाजिक ड्यूटी है पिता के प्रति ड्यूटी पितृण है गुरुजनों के प्रति हमारी ड्यूटी वो हमारा गुरु ऋण है ऐसे विषयों के प्रति हमारी जो धर्म है वो भी हमारे वो धर्म है जिन्हें हमें समय पर संतुलित रूप से निर्वाह करना आवश्यक है लेकिन जो हमारी परमेश्वर के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी वो हमारा परमार्थ यानी वो ड्यूटी जो सांसारिक न होते हुए सांसारिक धर्म न होते हुए हमारा परम धर्म है उस धर्म को भी हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए हमारे साथ गीता जी का एक संदेश है कि हमारे साथ क्या होता है कि हम सामाजिक या व्यवसायिक या व्यक्तिगत या पारिवारिक या हमारी सगे संबंधियों की रिश्तेदारों की जाति भाइयों की इन सब की जो हमारी जिम्मेदारियाँ तो हम संभालने में अपने आप को बड़ा तीरंदाज बना लेते खूब संभालते खूब पैसा कमाना समाज में नाम करना कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने खूब अपनी इज्जत और किसी ऐसे कार्य में पैसा बहाना जहां पर हमको लोग हमारी तारीफ करें ऐसा काम करने के लिए बड़े उद्यत रहते हैं लेकिन हम साथ ही साथ परमार्थ को भूल जाते जो हमारा वास्तविक कर्तव्य है जो हमारी अल्टीमेट ड्यूटी है कि हम परमेश्वर का न केवल स्मरण करें न केवल इस जन्म को सार्थक बनाने का प्रयास करें और सदा जागरूक रहें और अपने पारमार्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के प्रति सदा सजग रहें कि हमको हमारे इस जीवन में अंतिम रूप से हमारा उद्देश्य क्या है क्या धन कमाना मकान बनाना बाल बच्चों को पढ़ाना या समाज के प्रति हमारे जो जी चाहे हम वहाँ पर कोई लीडरशिप करें उन सब से भी बढ़ क्या हमारी कोई ड्यूटी नहीं है तो आध्यात्मिक जो हमारे पारमार्थिक ड्यूटी है या पारमार्थिक हमारा जो कर्तव्य है उस धर्म को ना भूलें तो ऐसे कठिन समय में तुम अपने धर्म को कैसे भूलते धर्म इस वक्त क्षत्रिय हो तुम तो, तो क्षत्रिय का धर्म है कि जब युद्ध के मैदान में तो तुम्हें अपना पूर्ण कौशल दिखाना है वो कहते हैं कि वो किस्मत वाला होता है क्षत्रिय जिसके जीवन में युद्ध का अवसर आता है और ऐसे धर्म युद्ध का अवसर आता है युद्ध का अवसर युद्ध के प्रकार भी होते हैं एक युद्ध वो होता है जो आत्मरक्षा के लिए किया जाता है जो किसी पड़ोसी ने हम पर हमला थोप दिया तो हमको आत्मरक्षा के लिए करना है एक युद्ध होता है जब हम स्वार्थवश दूसरे पर हमला करते हैं वो दु... लेकिन ये दोनों धर्म युद्ध नहीं है एक आत्मरक्षा के लिए है और एक अतिक्रमण के लिए लेकिन यहाँ पर ये धर्म युद्ध है सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम यहाँ पर न हमको राज्य की लालच है न हम मृत्यु से डर रहे हैं कि हम पर कोई आक्रमण कर दे तो हम खाली रक्षा करना चाहते हैं अगर वो भाग जाए तो हम भी चुपचाप रह जाएंगे ऐसा नहीं लेकिन हम सत्य के लड़ रहे हैं यहाँ का युद्ध सत्य के लिए है इसलिए इसे धर्म युद्ध कहा गया क्योंकि ये धर्म मनुष्य का क्षत्रिय का नैसर्गिक है कि वो सत्य के साथ खड़ा रहे और उसकी सत्य की रक्षा करें जैसे क्षत्रिय बनाए गए क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपनी भूमि की रक्षा करे अपनी जनता की रक्षा करे उसका लालन पालन करें और साथ ही साथ सत्य की तरफ खड़ा रहे असत्य की तरफ खड़े होने वाले शासक नष्ट हो जाते जैसे कंस असत्य की तरफ खड़ा था नष्ट हो गया रावण असत्य की तरफ खड़ा था नष्ट हो गया आधतराष्ट्र भी अपने पुत्र मोह में असत्य की तरफ खड़े हैं तो ऐसे असत्य के खिलाफ लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है तुम इस धर्म को मत छोड़ो क्योंकि ये स्वर्ग के खुले द्वार की तरह ये युद्ध तुम्हारे जीवन में आया है अधिकतर क्षत्रिय पूरे जीवन ऐसे किसी युद्ध के लिए इंतजार करते हैं प्रतीक्षा करते हैं कि ऐसा अवसर आए जब मैं धर्म की तरफ खड़ा हो और चाहे मैं जीतू तो धर्म को जिताऊंगा अगर हारूँ तो भी मैं उचित गति पाऊंगा क्योंकि धर्म की तरफ लड़ते हुए मरना जीना दोनों बराबर है। तब तो उसे वही बात बताते हैं उसका हौसला बढ़ाते हैं कि तुम लड़ो क्योंकि तुम कायर नहीं हो कायरता मत ओढ़ो क्योंकि तुम सत्य की तरफ खड़े हो और जो असत्य की तरफ खड़े हैं उन लोगों से सामना करना तुम्हारा कर्तव्य है चाहे फिर वो कोई भी हो फिर तुम कहते हो कि वो मेरे चाचा हैं मेरे ससुर हैं मेरे काका हैं काका के लड़के हैं तो इन रिश्तों को ये रिश्ते कैसे हैं इन रिश्तों की अहमियत क्या है इन रिश्तों की अहमियत इतनी ही है कि ये उन शरीरों के रिश्ते हैं जो स्वयं नाशवान हैं शरीर के रिश्ते हैं अन्यथा आत्मिक रिश्ते तो पूरे विश्व से एक हैं पूरे विश्व की आत्मा एक है परमेश्वर की आत्मा कृष्ण जानते थे कि मेरा ही चेतन इन सब में इन विरोधियों में भी और इनमें भी सब में है वो कहते हैं कि वो जब स्वयं मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं तो तुम उसमें मोह कैसे करते हो बहुत गुड़ बातें हैं वो कहते हैं कि हर व्यक्ति जन्मते ही मृत्यु के मुंह में जाना शुरू हो जाता वो प्रतीक्षण मृत्यु के मुंह में जाता ही है तो तुम उससे भयभीत क्यों होते हो उसके लिए शोक क्यों करते हो उस शरीर के लिए शोक क्यों करते हो जो अंततः नष्ट होना ही है तो जो नष्ट धर्मा चीज है नष्ट धर्मा तुम्हारा शरीर है उसके लिए तुम क्यों शोक करते हो और अगर तुम इस आत्मा के लिए शोक करते हो तो तुम फिर गलत हो क्योंकि यह शरीर नष्ट धर्म है और आत्मा अविनाशी। आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता अब यहां पर वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो सांख्य के नाम से प्रसिद्ध है सांख्य का ज्ञान दे रहे हैं इसके आधे के बाद यानी दूसरे अध्याय में उत्तरार्ध में वो योग का ज्ञान देंगे हम समझ लें कि पूरे संसार में लोग ज्ञान और योग को विरोधी मानते प्रकट रूप से ऐसा लगता है कि ज्ञान अलग चीज ज्ञान का मतलब होता है आत्मा के सत्य को जानना अपने स्वयं के स्वरूप संसार के स्वरूप के प्रति जागरूक रहना अपने धर्म अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठापूर्वक जागृतापूर्वक कर्म करना और उधर योग वो आपको स्किल इन एक्शन यानी कर्म कुशलता सिखाता है कि कर्म को कैसे करें कि वो हमारे लिए बंधन कारक न हो यानी वहाँ कर्म पर रोक नहीं है सांख्य अक्सर ये कहता है कि कर्म का त्याग करो कर्म मत करो कर्म का त्याग करो और संन्यास का स्वरूप सांख्य में ऐसा है कि संसार को छोड़ दो लेकिन योग कहता है कि हम कार्य को कुशलता से करें ऐसी कुशलता से करें कि वो कार्य हमारे लिए बंधन कारक न हो तो वो हिस्सा हम बाद में पढ़ेंगे जब वो बताएंगे पहला वो हिस्सा है जो कृष्ण वर्तमान में बता रहे हैं वो कहते हैं कि ये आत्मा जो तुम्हारी अपनी वास्तविकता है जो तुम्हारी अपनी चेतना है जो तुम्हारा स्वरूप है वो अविनाशी सबसे पहले तुम इस आत्मा को अविनाशी जानो यह कभी नष्ट नहीं होती क्योंकि ये न तो कभी जन्मी थी और न कभी इसकी मृत्यु होगी ना कोई ऐसा समय था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था और ना कोई ऐसा समय आएगा जब तुम नहीं होंगे या मैं नहीं होंगे ये सब लोग नहीं होंगे अब वो यहाँ पर इस मृत्यु को जो बहुत महिमा मंडित है संसार में मृत्यु बहुत ज़्यादा महिमा मंडित है और मृत्यु की महिमा को कम कर देते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे ये नहीं थे या मैं नहीं था और ऐसा भी कोई समय नहीं होगा ये सब नहीं होंगे तुम नहीं होंगे या मैं नहीं होंगे क्योंकि ये शाश्वत रिश्ता है ये सनातनता है यही कारण है कि हम इस मान्यताओं को इन धर्मों को सनातन धर्म कहते हैं सनातन में इंटरनल कंटिन्यूस जो न कभी शुरू हुआ न कभी अंत होगा यह धर्म ही है जो इस संसार में फैला है और ये धर्म ही है जो सतत हमेशा रहेगा तो इसलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं इसका कहीं उद्गम नहीं है इसका कोई प्रवर्तक नहीं है कि इसने इसको शुरू किया इसके पहले यह नहीं था ऐसा नहीं है ये मनुष्य का नैसर्गिक धर्म है नेचुरल धर्म है सनातन धर्म नैसर्गिक धर्म क्योंकि यहाँ पर हम किसी आप यहाँ पर भी देखें यहाँ पर ना कोई विशिष्ट देवी देवता क्रियाकलाप की बातें नहीं की गई गीता में शुद्ध ज्ञान और कर्म की बात की गई है और मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में रोशनी दिखाई गई है कि जब हम दुविधाओं से ग्रस्त होते हैं और कौन नहीं होता और कौन सा दिन होता है कि हमें दुविधा नहीं होती दुविधाएँ हर व्यक्ति के जीवन में करीब करीब रोजा आती कि हम क्या करें कभी वो मित्र से सराह लेता है कभी पत् hmm. पत्नी से सलाह लेता है कभी बच्चों से सलाह लेता है कभी पिता से सलाह लेता है और कभी कभी अपने आप से पूछता है <geliyor> और सभी की सलाहें कभी कभी अलग अलग होती एक परिवार में अगर कोई पत्नी से सलाह लेता तो है बोले ऐसा नहीं ऐसा करो पिता कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो पुत्र कहते हैं ऐसा करो और उसके हृदय में तब दुविधाएँ और बढ़ जाती हैं दुविधाएँ कम होने के बजाय जब हम संसार से सलाह लेते हैं तो दुविधाएँ और बढ़ जाती हैं ऐसी परिस्थिति में किससे सलाह ली जाती है अपनी अंतरात्मा से क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे भीतर हूं तुम्हारे भीतर बैठा हूं पर परमेश्वर तुम्हारे भीतर है और वहां से सलाह लो तुम्हारी अंतरात्मा से बात करो हम अंतरात्मा की आवाज को इस संसार के कोलाहल में नहीं सुन पाते जब हम इंट्रोवर्ट होते हैं अंतर्मुखी होते हैं तब इस संसार की कोलाहल के बीच में भी हमें भीतर से हमारा सही राह दिखाने वाला गुरु मिल जाता है जो हमारे भीतर से हमको सही राह दिखाता है। तो वो जो सही राह दिखाने वाला गुरु है वही कृष्ण है वही आत्मा है और वही अजन्मा है अविनाशी है अविकारी है और अनंत है विश्वमय भी है और विश्व तिरण भी है यानी वो संसार भी कण कण में व्याप्त है और संसार से परे भी है जहां कोई कण नहीं है जहां अंतरिक्ष भी नहीं है जहां समय भी नहीं है वहां पर भी वो है परमेश्वर ने इस सृष्टि की जो अभिव्यक्ति की उस अभिव्यक्ति में उसने अपने आप को अभिव्यक्त किया और इस अभिव्यक्ति में समय और अंतरिक्ष दो को समाहित किया कोई भी अभिव्यक्ति समय और अंतरिक्ष के बिना परसेप्टेबल नहीं है ना जिसको हम वस्तु की तरह नहीं जान सकते जो समय से बंधी है और जो अंतरिक्ष से बंधी है वही वस्तु इंद्रियों द्वारा जानी जा सकती है जो समय से मुक्त है जो इंद्रियों से मुक्त है वो वस्तु हम उसको वस्तु बोल रहे हैं भाषा के लिए वरना वो वस्तु नहीं है उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता और वही परमेश्वर है वही चैतन्य है इंद्रियों को जानने के लिए किसी भी वस्तु वो वस्तु कैसी हो सकती है या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है भी वस्तु है जो दिखाई दे रही वो भी वस्तु है जिसको हम गंध ले सकते वो भी वस्तु है जिसको छू सकते हैं वो भी वस्तु है जिसको चख सकते हैं वो भी वस्तु है इन पांच इंद्रियों से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं इन पांच इंद्रियों से जो हमारे जो ज्ञान प्राप्त होता है yeah. उन जिन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है वो समस्त वस्तुएं अंतरिक्ष और समय से बंधी हुई हैं जो अंतरिक्ष और समय के बंधन से मुक्त हैं वो चीजें परसेप्टिबल नहीं है यानी उन चीजों को पकड़ना किसी भी इंद्रिय के बस के बाहर यानी जो चीज समय और अंतरिक्ष से बंधी होगी वही पकड़ में आएगी इसलिए यहां पर कृष्ण कहते हैं कि आत्मा पहले अव्यक्त थी और आत्मा अंत में भी अव्यक्त है यह मध्य में ही अभिव्यक्त है मध्य में अभिव्यक्त किस रूप में अभिव्यक्त है वो अर्जुन तुम्हारे रूप में अभिव्यक्त है मेरे रूप में अभिव्यक्त है ये जो सामने तुम्हारे खड़े हैं इनके रूप में भी अभिव्यक्त है और संसार की समस्त वस्तुओं के रूप में भी अभिव्यक्त ये ऐसा है जैसे ये अनिव्यक्त थी बीच में अभिव्यक्त होती है और बाद में फिर अनभिव्यक्त हो जाती हर अभिव्यक्ति की एक जिंदगी होती है एक सीमा होती कुछ एक क्षण के लिए अभिव्यक्त होता है बिजली की कौंद अभिव्यक्त होती है और फिर अनभिव्यक्त हो जाती है। ये दीपक की रोशनी कुछ देर के लिए अभिव्यक्त होती है, एक मच्छर कुछ दिनों के लिए अभिव्यक्त होता है एक मनुष्य 150 साल के लिए अभिव्यक्त होता है ये धरती कुछ अरब वर्षों के लिए अभिव्यक्त होती है ये सूर्य कुछ खरब वर्षों के लिए अभिव्यक्त होता है लेकिन जो भी अभिव्यक्त हैं वो अनभिव्यक्त होंगे ही क्योंकि अभिव्यक्ति के बाद अनभिव्यक्ति अनिवार्य है, तो हे अर्जुन जो अनभिव्यक्त होना ही है तो उसके लिए शोक क्यों करते हो क्योंकि वो तुम इसमें मात्र निमित्त हो तुम उस अभिव्यक्ति और अनिव्यक्ति के चक्र को तोड़ने में सक्षम नहीं हो तुम उसको रोक नहीं सकते जो आया है वो जाएगा जो जन्मा है वो मृत्यु के लिए उसी क्षण से बढ़ने लग जाता जैसे ही वो जन्मता है मृत्यु की ओर बढ़ने लग जाता तो फिर उसके लिए शोक क्यों आत्मा न मरता है न मारता है, है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा नहीं मरता और वो नहीं मारता अगर तुम कहो कि मैंने मारा तो तब कह सकते हो कि जब तुम्हारा अपना शरीर उसे ही तुम अपना मानो और तुम जब जानो कि मैं आत्मरूप हूँ और ये आत्मा की अभिव्यक्ति है तो इस शरीर के बंधन से शरीर के मोह से मुक्त होते ही हमारे वास्तविक परिचय वास्तविक पहचान आत्मरूप हो जाती है आत्मस्थ हो जाता है उस समय न तो मैं मारने वाला हूँ न मरने वाला हूँ वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि नैनम छिन्दंती शास्त्राणी नैनम दहति पावक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है इसका कि न चैनम क्लेदयन तापो न सोशयति मारुतः यह न तो शास्त्र के द्वारा छत्र शास्त्र के द्वारा छेदा जा सकता है आत्मा वो है जो शास्त्र के द्वारा छेदी नहीं जा सकती नैनम दहति पावक वह अग्नि के द्वारा जलाई नहीं जा सकती वह पानी के द्वारा गीली नहीं की जा सकती और ना वायु के द्वारा सुखाई जा सकती है ना? उसमें वायु देवता में यह शक्ति नहीं है कि आत्मा को सुखा दे अग्नि देवता आत्मा को जला दे या कोई शस्त्र उसे छेद दे या किसी भी तरह से उसकी कोई हानि हो सके तो ये बात क्यों ऐसा होता है क्योंकि अग्नि की दाहकता उस आत्मा के कारण है वो स्वयं की दाहकता को कैसे नष्ट कर सकते आप पानी को कैसे गीला कर सकते जो जल का मूल स्वरूप आत्मा है आप पानी को गीला करके बताओ कि पानी में और पानी डालोगे वो भी पानी ही पानी ही हो जाएगा वो फिर और गीला तो नहीं होगा अग्नि को कैसे आग लगाओगे वो स्वयं अग्नि है उसमें और कैसे आग लगाओगे इस तरह से सांख्य का ज्ञान कृष्ण देते हैं फिर कहते हैं कि, कि जैसे तुम लड़ते हो तो सबसे पहले अपने आप ज्ञान को जानो और फिर अपने आप को युद्ध में झोंक दो फिर तुमको कोई पाप या पुण्य से मुक्त हो वो क्या बोलते हैं सुख दुखे समय कृवा सुख और दुख को समान मान लो मान लो कि सुख भी वही है मेरे लिए दुख भी वही है लाभा लाभ हो जया जयो। अब लाभ और हानि दोनों में समभाव मैं जो काम कर रहा हूं लाभ हो हो यह शरीर के धर्म है ये इतने अच्छे संदेश हैं कि इन संदेशों को हम अपने जीवन में निश्चित रूप से हमारी दुकान घर परिवार रिश्तेदारी व्यवसाय समझौते सब में लागू कर सकते हैं इनको लागू करने के लिए कोई लिखित में दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती एक दृष्टि की आवश्यकता होती है अंतर दृष्टि की जिसको सदा जागरूक रखना जरूरी है उस अंतर दृष्टि को हमने जागरूक रखा तो फिर हमारा दुकान हमारा व्यवसाय हमारा काम धंधा हमारे रिश्तेदारी हमारा लड़ाई झगड़ा सब कुछ दिव्य हो जाता है लड़ाई झगड़ा भी दिव्य हो जाता है क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी अभी कृष्ण लड़ाई तो करवा रहे पर यह भी दिव्य है ये लड़ाई पाप में नहीं झोंकती वो कहती है ततो युद्धाय युज्जस्व ये जानने के बाद तुम युद्ध में जुट जाओ युज्ज तत, ततो युद्धाय युज्जस्व तुम अपने आप को झोंक दो युद्ध में तब तुमको कोई पाप छुएगा भी नहीं तुम किसी पाप में नहीं पड़ोगे ये मेरा वचन है तुमको इस तरह से वो आप कृष्ण समस्त सांख का ज्ञान सांख्य का ज्ञान है आत्मा का ज्ञान आत्मा की अमरता का ज्ञान और शरीर के विनाशता का ज्ञान वो कहते हैं कि जो भी अभिव्यक्ति है वो सतत क्षण क्षण परिवर्तनशील है समय से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु अपरिवर्तनशील नहीं है चाहे वो सूर्य हो चंद्रमा हो धरती हो तारे हो अंतरिक्ष हो कुछ भी हो ये समस्त समय से जुड़े हैं और समय से जुड़ी हुई कोई भी चीज समय से बच नहीं सकती समय उसको नष्ट कर समय उसको अभिव्यक्त भी करता है समय उसको नष्ट भी कर देता है तो जो तुम निश्चित है उसके लिए क्यों शोक करते हो अवश्यम है उसके लिए शोक क्यों करते हो अब वो कहते हैं कि अगर तुम शरीर को सनातन मानते हो जैसे कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शरीर को सरार जैसे वो एक बार एक व्यक्ति यहाँ आश्रम आया था। मतलब तो खूब पढ़ता हूँ किताबें मेरे को तो डॉक्टर साहब आप ऐसा बताओ तरीका इस शरीर के सहित मोक्ष हो जाए आप ऐसा शरीर बताओ उसने विज्ञान भैरव को पचासों बार पढ़ डाला रट लिया था विज्ञान भैरव खैर मैंने तुझसे इतना ही कहा कि किसी गुरु के शरण में जाओ है ना तुम्हारा कल्याण वही कर पाएंगे क्योंकि अज्ञानी को समझाना बहुत आसान है नास्तिक को समझाना भी आसान है पर ज्ञानी को समझाना बड़ा कठिन है, <laughs> <laughs> वो चाहते थे कि हमें पूरा स मोक्ष हो तो यहां पर वही बात तो कहते हैं कि अगर तुम शरीर को भी अगर सनातन न मरने वाला समझते हो तो भी फिर उसका शोक क्यों करते हो वो सनातन है तो उसका शोक कैसा जब आत्मा हमारे उसके लिए शोक मत करो शरीर के लिए अगर शोक कर रहे हो तो फिर वो अगर उसको सनातन मानते हो तो भी शोक मत करो और उसको मरणशील मानते हो तो फिर ऐसी मरने वाली चीज के लिए शोक क्यों करते हो यानी उन्होंने बताया कि शोक कहीं भी तुम्हारा न्याय संगत नहीं है चाहे वह आप मरने वा, वाले शरीर के लिए कर रहे हो शोक तो न्याय संगत नहीं है क्योंकि मरना ही है अवश्य भाव तुम उसको अगर अमर मानते हो शरीर को तो भी क्यों आस, क्यों शोक करते हो क्योंकि जब सब अमर ही मानते हो तो फिर उसमें शोक करने की जरूरत क्या है <laughs> शरीर को मानते हो कि इसके शरीर सहित हमको तो मोक्ष लेना तो फिर जरूरत ही नहीं कुछ शौक करने की और फिर आत्मा के लिए तो शोक किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो न तो छीनती है ना गिली होती है ना काटी जा सकती है न जलाई जा सकती है न सुखाई जा सकती है उसमें किसी तरह का परिवर्तन क्योंकि हर परिवर्तन समय करता है आत्मा समय से परे है इसलिए इसको महाकाल हम जैसे शिव दर्शन में महाकाल कहते हैं महाकाल का मतलब जो समय से जो परे है समय से परे महाकाल के तो जो समय का स्वामी है इससे समय से परे होगा जैसे मैं इस शाल का स्वामी हूँ तो इस शाल से तो अलग ही तभी तो ये मेरा मेरी वस्तु है ये मेरी बिलोंगिंग है मेरी वस्तु है जिसका मैं स्वामी हूँ क्योंकि मुझसे अलग होगी तभी तो मैं इसका स्वामी हूँ तो वो समय का स्वामी है क्योंकि समय से वो परे है इससे उसको विश्वोत्तीर्ण कहते हैं परमेश्वर को और विश्वमय इसलिए कहते हैं कि उसकी स्वयं की अभिव्यक्ति है इसलिए वो विश्वमय भी है और विश्वोत्तीर्ण भी दोनों परिस्थितियाँ हैं तो, तो यहाँ पर शोक करने का कोई कारण है अर्जुन मुझे दिखाई नहीं दे कि तुम्हें शरीर के लिए शोक करने सकते सकते उन रिश्तेदारों के लिए शोक करने सकते हैं, जब क्योंकि वो स्वयं ही मृत्यु के मुंह में तब तब से ही जा रहे हैं जब से वो उत्पन्न हुए अब तुमको किस्मत से ऐसा समय मिला है कि तुम धर्म युद्ध में अपने आप को लगा सकते हो तो युजस लग जाओ उससे तुमको कोई विकार नहीं होगा इससे कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होगा न तुमको कोई पाप नहीं लगेगा और सुख दुख को समभाव से मानो और किसी भी पाप से तुम समस्त मुक्त हो तो इस तरह से आत्मा का ज्ञान कृष्ण देते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि ये मैंने तुम्हें सांख की दृष्टिकोण से सांख की दृष्टि से ये ज्ञान दिया ज्ञान मैं तुम्हें योग की दृष्टि से भी दूंगा इसके आगे वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें योग की दृष्टि से भी यह ज्ञान दूंगा योग का मतलब होता है स्किल इन एक्शन यानी क्रिया में कुशलता कुशलता कैसी एक कुशलता होती है कि हमने बड़े सुंदर तरीके से यह माला गुथी बड़े सुंदर तरीके से यह कमरा सजाया हमने बड़ी कुशलता से उसको बेवकूफ बना दिया बड़ी कुशलता से हमने उसका धन चुरा लिया तो कुशलता तो बहुत तरह की होती है लेकिन यहाँ पर है पारमार्थिक कुशलता योग का मतलब होता है वो कुशलता जो श, काम करते हुए संसार में रहते हुए और संसार को बरतते हुए भी ऐसे बिना किसी कर्म बंधन के हम इससे निकल भागें या न जैसे कमल का पत्ता पानी में रह के भी पानी से अछूता होता है वैसे हम निकल जाए उसका नाम है योग तो वो हम अगले हफ्ते जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो सांख्य का ज्ञान उन्होंने बस इसी तरह कैसे दिया कि आत्मा ये है और आत्मा को जानकर तो जो तुम काम करोगे युद्ध में युजस्व यानी लग जाओगे तो उन्हें किसी भी तरह का प्रत्यवाय नहीं है किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है किसी तरह की समस्या नहीं है तो आज अपनी बात यही समाप्त करते हैं इसके आगे द्वितीय अध्याय को अगले हफ्ते पुनः जारी रखेंगे गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु गुरु नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सदगुरदेव सखी सरकार सर्णावता देवा बद्रम पशे भद्रण जत्रा स्त्री रंगस्तुवाम सस्थनुभ वशे मही देव यदा ओं ओम सहन बुन सहवी कहे तेजस्वीना पतितमस्तु माँ विषावे ओं स्वस्ति न इंद्रो वृद्वा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्षर स्वस्ति नो हो ओ पूर्ण पूर्णा पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति